उसने पार्वती देवी के खेद का निवारण किया था वीरभद्र ने अपने रोम कूपों से अनेक रुद्र गण उत्पन्न किए जो रुद्र के समान ही वीरवान और पराक्रमी थे वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया चारों ओर अंधकार छा गया उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे किसी ने यूपों को तोड़ डाला किसी ने उन्हें उखाड़ दिया कोई सिंहनाद करता और कोई वहां की सब वस्तुओं को तहस-नहस कर डालता था कितने ही वायु के समान वेग से इधर-उधर दौड़ लगाने लगे यज्ञ पात्र चूर-चूर हो गया वहां के मंडप ढह गए ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हैं कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाते और सब लोगों को डराते फिरते थे कितने ही पर्वताकार भूत देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर डाला अन्य रुद्रगण सबको भय उपजाने वाली गर्जना करने लगे कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काट कर भयंकर नाद किया तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा बताइए आप कौन हैं बीर भद्रने कहा मैं न देवता हूँ ना दैत्य हूँ ना इस यग्य में भोजन करने आया हूँ और न कौतुहल वश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है मैं इस युज्य का विद्वंस करने के लिए आया हूँ मेरा नाम बीर भद्र है मैं रुद््र के कोप से प्रगट हुआ हूँ यह भद्रकाली हैं इनका प्रादुर्भाव पार्वति देवी के क्रोध से हुआ है यह देव महादेव जी के भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं राजेंद्र तुम देव देव भगवान उमापति की शरण में जाओ उनका क्रोध भी वरदान के ही तुल्य है तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर जी की शरण में गए उन्होंने प्राण और अबान को हृदय में रोककर यत्न उनका ध्यान किया तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कहो Tumhara kuun sa kari Tab Dakshane, Hat jord kar kaha Bhaagvan Yedhi Aap mujh per patsan nehe Athuma Yedhi Mäin Aapka Priya even kripa pahat rahaun To Jobhi Bhojan Samagri Yaha Khaa Pee Lii Gai Hai Nisht Saman Chur Chur Karke Pheink Diagaya, Gaya Bahut Sab Buhut Dinnu Se Yitn Karke Sanchit Kiya आपकी कृपा से यह व्यर्थ न जाए ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर ने तथास्तु कह कर दक्ष की कामना पूर्ण की प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तवन आरंभ किया दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति दक्ष बोले देव देवेश्वर आपको नमस्कार है अंधकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है देवेंद्र आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानोदारा पूजित हैं आप सहस्राक्ष विरुपाक्ष और त्रक्ष कहलाते हैं यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं आपके हाथ और पैर सब ओर हैं नेत्र मस्तक और मुख भी सब ओर हैं आपके सब ओर कान हैं आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं शंखकुर्ण महाकर्ण कुंभकर्ण अर्ण वाले गजेंद्रकर्ण गोकर्ण शतकर्ण सतोदर सतावर्त सतजिह और सनातन हैं आपको नमस्कार है गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र हैं आप मूर्तिमान महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं आपके शरीर में मैं चंद्रमा अग्नि वरुण सूर्य विष्णु ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूं क्रिया करण कार्य कर्ता कारण असत सद सत उत्पत्ति तथा फले भी आप ही हैं भव सृष्टि करता सर्व रुद्र रुलाने वाले वरद पशुपति अंधकार सुरघाती त्रिजट त्रिशीर्ष त्रिशूलधारी त्रयंबक त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है आप चंड अत्यंत क्रोधी मुंड सिर मुड़ाए हुए प्रचंड विश्व को धारण करने वाले दंडी संकुकर्ण तथा दंडी दंड दंड दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं आपको नमस्कार है आप अर्ध चंडिकेज अर्ध नारिश्वर शुष्क विकृत बिलोहित धूम्र और नील ग्रीव हैं आपको नमस्कार है आप अप्रतिरूप आप हैं आपके समान दूसरा कोई नहीं है आपको नमस्कार है आप बीरूप विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव कल्याण में हैं आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं आपको नमस्कार है प्रमथ गणों के स्वामी आपको नमस्कार है आपके कंधे बिशप के कंधे के समान मांसल हैं आपको नमस्कार है आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्य कवच हैं आपको नमस्कार है आप हिराण सुवर्ण की चूड़ा धारण करने वाले और हिराणे पति हैं आपको नमस्कार है आप शत्रुओं के घातक अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं आपको नमस्कार है आपकी स्तुति की गई है इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है और आप ही स्तुति स्वरूप हैं आपको नमस्कार है आप सर्वस्व रूप सर्ववक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा हैं आपको नमस्कार है आप ही होम और मंत्र हैं आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है आपको नमस्कार है आप ही अनम्य और आप ही नमन करने योग्य हैं आप हर्षमग्न और किलकारियां भरने वाले हैं आपको नमस्कार है सोते हुए सोए हुए सोकर उठे हुए खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है Kubrõrõr Kutil rõup mei Namaskarhe, Namaskar hai Aap Nirti kerne vali Aap mukh Baja Bajane vali Aapko Namaskarhe, hai Aap Badaa Nivarni kerne vale, Lubd even Gana Bajana kerne vali Namaskarhe, Jast hai Jist Aapko Namaskar hai, hai. Balka Manthan kerne vali Aapko Namaskar hai Ugru rõup vali Aapko दस भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है आप भयभीत करने वाले भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है जिह्वा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं पक्ष मांस और तलवार है आदिकाल के भेद आपके ही स्वरूप हैं आपको तूंबी और वीणा बहुत ही प्रिय है आपको नमस्कार है आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है आप घोर और अघोरतर हैं ऐसे होते हुए भी आप शिव शांत तथा अत्यंत शांत हैं आपको नमस्कार है शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं आप पवन सूर्य एवं सांखे पारायण हैं आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं आपके पास बारंबार घंटा रहा करता है आप लाखों घंटे वाले हैं घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है मैं आपको प्रणाम करता हूं आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप हैं आपको नमस्कार है आप हुहु करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय हैं आपको नमस्कार है आपका कहीं पार नहीं है आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं आपको नमस्कार है यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है आप भूत एवं प्रस्तुत वर्तमान रूप हैं आपको नमस्कार है